बताइए अपने बारे में मेरा नाम कविता मुखिया है मैं उत्तर प्रदेश झांसी से हूँ वहाँ से जहाँ से पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई निकली थी क्या बात है? उस धरती से होते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता क्योंकि महिलाओं को थोड़ा आगे अपनी <laughs> आगे हाँ मोटिवेशन मिलना चाहिए जी, जी। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ अच्छा। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हूँ और डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जिसे जुड़ी हुई हो अरे तो मुख्य सोशल वर्कर के हिसाब से आप क्या करते हैं जैसे महिलाएं घर में रहती थी बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे पाती थी आ, खुद आ, नहीं जानती थी हमें आगे क्या करना है आ, तो उनको इस बारे में बताते हैं कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण पढ़ाई ने? लिखाई कैसे करवानी चाहिए ताकि आगे बच्चे पढ़ लिख अपना भविष्य तय कर सके नहीं तो पहले के समय में क्या होता था, था कम पढ़ी लिखी रहती थी ना बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती थी और ना कोई अच्छी जॉब तो वो लोअर रह जाते थे इस विषय पे काम करते हम लोग जैसे गांधी जी कहते थे सुनो बुरा मत सुनो ना बुरा देखो और ना बुरा कहिए कहो ना जब हम बुरा नहीं सुनेंगे तो हमको बुरा भी नहीं लगेगा और दूसरों के लिए ना बुरा बोलिए कि खुद के लिए कभी बुरा फीलो और ना जैसी सोच रखेंगे देखने से ये तात्पर्य तो वैसा ही अच्छा अच्छे हैं तो अच्छा दिखेगा बुरे हैं तो बुरा फील होगा मुझे उनके बहुत अच्छा लगता था तो आपने कुछ वगैरह भी अटेंड हाँ जी मैं 2010 से जुड़ी हुई हूँ हाँ। बहुत जगह कैंप में गई हूँ और यहाँ पर भरत भूषण जी की कृपा से आने का मौका मिला जी, जी। अच्छा यहाँ कुमारी को पहली बार जी। तो आपको कैसा बहुत, बहुत अच्छा लगा पहले मुझे एक नोएडा में मिले हुए थे तब ऐसी कुंभकर्ण की झांकी निकल रही थी तो दीदी थी तो मैंने उससे सडनली जाके पूछा कि आपके आश्रम कैसे आएंगे तो उन्होंने मुझे बताया तब मेरे मन में आया फिर मैं भूल गई फिर अचानक इनका आया फ़ोन तो बाबा ने मुझे यहाँ बुला लिया और शिवानी दीदी को मैं फ़ोन उस पर सुनती थी टीवी पर अब लाइव देखने का मिला में जो चीजें हैं और कुमारी में, कौन सी चीज़ें सिंपल लगती जैसे उनका रहन सहन बोलचाल बहुत अच्छा है नेचर वाइज एयरफुल मतलब केयरफुल हाँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा किसी से भी मिलो ना तो वो ये तो फील होता ही नहीं है कि फर्स्ट टाइम मिल <laughs> अच्छी बात है आपने बताया की और ग्लोबल को देखकर आपको क्या लगता है कि इस से क्या बेनिफिट मिलेगा ये इसको तो ये होता है सारे प्रदेश से सब लोग आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं तो अच्छा लगता है एक दूसरे का कल्चर अपनाते हैं और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए ये भी सीख मिलती है सही बात है कविता जी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छा अनुभव आपने साझा किया और जो सामाजिक सेवा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप और अच्छा काम करें ज्यादा काम करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जुड़े और उनके जीवन को बेहतर बनाने का मौका आपको तो इसी तरह मिलता है बहुत बहुत साधुवाद और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश एक मैसेज अगर कुछ बताना चाहें आप यही की महिलाओं को तो अपने बच्चों के लिए थोड़ा आजकल पढ़ी लिखी तो हो रही है लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता महिलाओं को घर से नहीं निकलने देते तो वो कुछ जिम्मेदारी उठा नहीं पाती और हस्बैंड पे ही डिपेंड रहती हैं तो हम चाहते हैं वो आगे बढ़ें अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएँ एक काबिल इंसान बनाए भारत का नागरिक यही कहना चाहूँगी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच कविता जी अपने अनुभव को साझा करने के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत साधुआत आप समय है लोग आप सुनाए हैं